श्री रामकृष्ण भक्त मालिका स्वामी विज्ञानानंद काशी में ही एक अन्य समय उन्हें विश्वनाथ के दर्शन मिले थे उस बार सेवाश्रम के भवन निर्माण के प्रसंग में वे इलाहाबाद से वाराणसी पहुँचे तथा स्टेशन से इक्के पर बैठकर कर शेवाश्रम की ओर निकले रास्ते में एक मोड़ पर उनकी गाड़ी उलट गई थी और वे गिर पड़े उनका एक पैर पहिए के अंदर घुस गया और उसके ऊपर एक भारी संदूक गिर पड़ा चोट काफ़ी आई किसी प्रकार सेवाश्रम तक पहुंचकर उन्होंने डॉक्टर को दिखाया चोट के कारण उन्हें बुखार चढ़ आया तथा वे बिस्तर पर पीड़ा से छटपटाते हुए सोचने लगे हाय विश्वनाथ जी ठाकुर के कार्य से मैं तुम्हारे राज्य में आया कार्य ने स्वार्थ था पर ऐसा हाल हुआ कार्य की हानि हो रही है फिर आधी रात को उन्होंने सपने में देखा कि जटाजूट मंडित मृदुमंद हास्य के साथ उनकी ओर बढ़े चढ़े आ रहे हैं उन्हें लगा कि शिव उन्हें ले जाने को आए हैं इसीलिए वे कह उठे क्यों शिव जी क्या आप मुझे ले जाने को आए हैं पर अभी मैं नहीं जाऊंगा ठाकुर का काम बाकी है पहले उसे पूरा करना होगा परंतु उनकी कौन सुनता शिव जी ने हंसते हंसते बढ़कर उन्हें प्रगाढ़ आलिंगन में बांध लिया उस शीतल स्पर्श से उनकी सारी पीड़ा जाती रही तत्पश्चात उन्होंने शिव जी से कहा तो अब जाइए मुझे ठाकुर का कार्य करना है प्रातः काल उठकर उन्होंने देखा तो न बुखार था और न पैर का दर्द ही सब कष्ट दूर हो चुके थे इसके साथ ही इलाहाबाद के अन्य एक अन्य दर्शन का उल्लेख करके हम अगला प्रसंग लेंगे जाड़े के दिन थे विज्ञानानंद जी प्रतिदिन रात्रि के अंतिम प्रहर में उठकर गंगा स्नान को जाया करते थे उस दिन भी त्रिमेणी संगम में स्नान करके गंगा स्तव पाठ करने के बाद वे आश्रम को लौट रहे थे ऐसे समय उन्होंने देखा कि दिव्य ऐश्वर्य से मंडित एक बालिका तीन वेड़ियाँ लटकाए हुए उनके सामने होकर चली जा रही है पहले तो उन्होंने इसे स्वाभाविक ढंग से ही लिया पर अचानक ही उस मूर्च के अंतर्ध्यान हो जाने पर वे समझ गए कि त्रिवेणी माई ने ही कृपा करके उन्हें दर्शन दिए हैं 1918 सौ में विज्ञानानंद जी की माता प्रयाग में पूर्ण कुंभ का स्नान करने आई उस समय उन्हें पुत्र की सेवा से संतुष्ट होकर उन्हें हृदय खोलकर आशीर्वाद दिया माँ का आशीर्वाद कितना मूल्यवान है यह बात विज्ञान महाराज जानते थे उन्होंने कहा था माँ के प्रसन्न रहने पर ठाकुर भी शीघ्र कृपा करते हैं कुंभ मेले से लौटने के थोड़े दिन बाद ही 1919 ईस्वी में उनकी माताजी ने शरीर त्याग किया बेलुरमठ में विज्ञान महाराज किसी विशेष कार्य बशी ही आते थे तथा तो वैसे ही वाराणसी तथा तो कंखल भी जाया करते थे इसके अलावा उनके सन्यास जीवन का अधिकांश समय प्रयाग में ही बीतता था इस प्रकार विविधता का अभाव होने पर भी उनके जीवन में गंभीरता थी उनका प्रत्येक क्षण ध्यान जप तपस्या एवं साध्या से परिपूर्ण था प्रयाग की गर्म दोपहरी में ब्रह्मवादीन क्लब की दूसरी मंजिल के एक कमरे में बैठकर उन्होंने बंगला में जल सरबराहैर कारखाना जल आपूर्ति का कारखाना तथा सूर्य सिद्धांत नामक ग्रंथों की रचना की थी इसी काल में उन्होंने सुरेश चंद्र दत्त की श्री रामकृष्ण जीवनी ओ उपदेश पुस्तक का हिंदी अनुवाद तथा इसके कुछ वर्ष पूर्व देवी भागवत और बेहद जातक का अंग्रेजी अनुवाद करके छपवाया था शरीर त्याग के 10-12 दिन पूर्व तक वे रामायण का अंग्रेजी अनुवाद करने में लगे हुए थे जिसका कुछ अंश वे प्रकाशित भी कर चुके थे इस कार्य को पूर्ण करने के पहले ही वे चल बसे इस अनुवाद के बारे में उन्होंने कहा था जब मैं रामायण लिखने बैठता हूँ तो जगत भूल जाता हूँ और सामने ही राम लक्ष्मण सीता तथा हनुमान जी को प्रत्यक्ष देखने लगता हूँ 1919 सौ में ब्रम्हानंद महाराज के बुलावे पर वे स्वामी जी के मंदिर का निर्माण करने हेतु मठ आए स्वामी जी के प्रति असीम भक्ति तथा महाराज के प्रति अनुपम श्रद्धा एवं प्रेम की मिश्रित प्रेरणा ने उन्हें इस कार्य में प्रवृत्त किया था एक दिन उन्होंने कहा था कि महाराज के साथ उनका भावगत मेल भी था दोनों को ही अनेक दर्शन आदि हुआ करते थे यह बात कह डालने के बाद पर्यासप्रिय विज्ञान महाराज ने मानव आधुनिक अविश्वासियों के प्रति कटाक्ष करते हुए मुस्करा कर कहा था पर बात यह है कि हम दोनों को ही रात में नींद कम आती थी ना इसीलिए ऐसा दिखते देखते थे तुम लोग यंग बंगाल तरुण बंगाली हो इन सब में विश्वास मत करना जीवन के अंतिम भाग में वे दक्षिण भारत सौराष्ट्र पेशावर श्रीलंका बर्मा आदि स्थानों को भी गए थे तथा पूर्व बंगाल में भी उनका पदार्पण हुआ था 1931 सौ ईस्वी के अंत में वे दक्षिण भारत गए तथा कांची एवं मदुरा देखकर त्रिवेंद्रम होते हुए कन्याकुमारी पहुँचे वहाँ स्वामी जी के एक गहन अनुभूति से चिर संबद्ध भारत के अंतिम शिलाखंड को वे लगभग आधे घंटे तक एक तक देखते रहे और तदुपरांत मंदिर में देवी के दर्शन करके पुनः त्रिवेंद्रम होते हुए रामेश्वर दर्शन को गए रामेश्वर से वे बेंगलोर मैसूर तथा उटकमंड होते हुए लौटे आगामी वर्ष के सितंबर मास में चित्रकूट का दर्शन करके उन्होंने अपने बहुत दिनों की मनोकामना पूरी की तदुपरांत उसी वर्ष शीतकाल में द्वारका धाम का, का दर्शन करके वे राजकोट आश्रम गए तथा वहां से बंबई पहुंचे 1933 सौ ईस्वी के अप्रैल में वे दिल्ली तथा लाहौर होते हुए पेशावर एवं लंडी कोतल गए उसी वर्ष वे श्रीलंका की यात्रा पर भी गए थे इस लंका निमास काल में उन्होंने बौद्धों के तीन प्रमुख तीर्थ केलनिया मंदिर कैंडी का दंत मंदिर अनुराधापुरम का बोधि वृक्ष तथा सिंघल का ग्रीषमावास नुरेलिया देखे और बेटी बेटिकोलोक एवं त्रिकोमाली ने रामकृष्ण मिशन के कार्यों का अवलोकन किया उन्नीस सौ में मार्च में वे प्रयाग से बेलूर होते हुए भुवनेश्वर गए तथा तो वहां से मोटर से कोड़ार्क का सूर्य मंदिर देखकर लौटे इसके अतिरिक्त उस वर्ष वे दिन दिनाजपुर तमलोक कामारपुर जयराम आदि स्थानों को भी गए थे उसी वर्ष 27 अक्टूबर को उन्होंने कानपुर के रामकृष्ण मिशन शिवाश्रम का अपने ही भूमि में शिलान्यास किया उन्नीस ईस्वी में उनका ढाका बारीचाल तथा तो पटना में शुभागमन हुआ इन सारे स्थानों पर उन्होंने दीक्षा तथा उपदेश प्रदान करते हुए अनेक भक्तों पर कृपा की आगामी वर्ष उन्होंने घाटशिला तथा जमशेदपुर जाकर इसी प्रकार कृपा वितरण किया उनकी रंगून यात्रा उस वर्ष की विशेष घटना है रंगून से उन्हें लेटी हुई बुद्ध मूर्ति के दर्शन कराने बेगुन बेगूनगर के ले जाया गया उस मूर्ति के समक्ष भाव विवल होकर वे बहुत देर तक खड़े रहे इधर सभी लोग लौटने के लिए उत्सुक थे परंतु वे ध्यान मग्न महापुरुष उस समय काल के परे पहुंच चुके थे तदुपरांत वे अचानक ही बोल उठे चलो चलो जल्दी लौट चले मोटर में वे अपने आप में डूबे मौन बैठे रहे तथा एक दूसरी बुद्ध मूर्ति के दर्शनार्थ ले जाए जाने पर भी वे गाड़ी से नहीं उतरे रंगुल लौटने के मार्ग में काफी आग्रह करने पर उन्होंने बताया बुद्धदेव ने कृपा करके आज मुझे दर्शन दिए हैं देखा कि वह लेटी हुई बुद्ध मूर्ति मानो सजीव है उनके सौंदर्य की क्या ही अनुपम छटा थी